भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुपतोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि जैसे विद्वान जन प्रशंसा करने योग्यओं की प्रशंसा करते और निंदा करने योग्यओं की निंदा करते हैं वैसे व्यवहार रखें भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो स्त्री पुरुष निरंतर सूर्य और चंद्रमा के समान अपने संतानों को विद्या और उत्तम उपदेशों से प्रकाशित कराते हैं वे प्रशंसावान होते हैं भावार्थ मनुष्य जैसे अपने सुख के लिए जिन साधनों की इच्छा करें उन्हीं को औरों के आनंद के लिए चाहें जो सुपात्र पढ़ाने वाले को धन दान देते हैं वे श्रीमान धनवान होते हैं भावार्थ मनुष्यों को सदैव नवीन नवीन विद्या के कार्य सिद्ध करने चाहिए जिससे इस संसार में प्रशंसा हो और आकाश आदि को में जाने से इच्छा सिद्ध पाई जावें इस सुक्त में स्त्री पुरुषों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 180वां सुक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ अब 181 सुक्त का आरंभ है इस सुक्त में अश्वपद वार्तियों के दृष्टांत से अध्यापक और उपदेशक के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ जब विद्वान जन मनुष्यों को विद्याओं की प्राप्ति कराते हैं तब वे सबके प्यारे ऐश्वर्यवान होते हैं जब पढ़ने और पढ़ाने से और सुगंधादि पदार्थों के होम से जीवात्मा और जलों की शुद्ध कराते हैं तब प्रशंसा को प्राप्त होते हैं भावारथ विद्वान जन जिन बिजली आदि पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव से जाने और उनका औरों के लिए भी उपदेश दे में जब तक मनुष्य सिष्ट की पदार्थ विद्या को नहीं जानते तब तक संपूर्ण सुख को नहीं प्राप्त होते हैं भावार्थ मनुष्यों से जो अईश्वर्य की उननत के लिए पृथ्वी के तुल्य वा मन के वेग के तुल वेगवान यान बनाए जाते हैं वे जहाँ स्थ सुख देने वाले होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों इस सृष्टि में भूगर्भाद विद्या को जानके जो जीतने वाला अध्यापक बहुत ऐश्वर्य वाला सबका रक्षक पदार्थ विद्या को तर्क से जाने वह प्रसिद्ध होता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे पवन सबको अपने वश में करता है तथा वायु और सूर्य लोक सबको धारण करते हैं वैसे विद्या धर्म को धारण कर तुम भी सुखी होओ भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो आप्त अध्यापक और उपदेशकों से विद्याओं को प्राप्त होकर औरों को देते हैं वे अग्नि के तुल्य तेजस्वी शुद्ध होकर सब ओर से वर्तमान हैं भावार्थ जो श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वानों की वाणी को सुनते हैं वे कुमार्ग को छोड़ सुमार्ग को प्राप्त होते हैं जो मन और कर्म से झूठ बोलने को नहीं चाहते वे माननीय होते हैं फिर अध्यापक उपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्य जब सत्य कहते हैं तब उसके मुख की आकृति मलीन नहीं होती और जब झूठ कहते हैं तब उसका मुख मलीन हो जाता है जैसे पृथ्वी पर औषधियों को बढ़ाने वाला मेघ है वैसे जो सभासद उपदेश करने योग्यओं को सत्य प्रभासन से बढ़ाते हैं वे सब हितैसी होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा लंकार है जैसे सूर्य सब की पुष्ट करने वाला अगनी और प्रभात समय को प्रकट करता है वैसे प्रशंसित दानशील पुरुष बिद्वानों के गुणों को अच्छे प्रकार कहता है इस सुक्त में अश्ली के दृष्टांत से अध्यापक और उपदेशकों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की संगति पिछले सुक्त के साथ समझनी चाहिए यह 181वां सुक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ अब 182वें सुक्त का आरंभ है इसमें आरंभ से विद्वानों के कार्यों को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों वे श्रेष्ठ अध्यापक और उपदेशक नहीं हैं कि जिनके संग से प्रजा पालना सुशीलता ईश्वर धर्म और शिल्प व्यवहार की विद्या न बढ़े भावारथ जो बिजली अग्नि जल और वायु इनसे चलाए हुए रथ पर स्थित हो देश देशांतर को जाते हैं वे परिपूर्ण धन जीतने वाले होते हैं भावारथ अध्यापक और उपदेशक जैसे आप्त विद्वान सबके सुख के लिए उत्तम यत्न करता है वैसे अपना बर्ताव न वरते भावारथ जिनका दुष्टों के बांधने शत्रुओं के जीतने और विद्वानों के उपदेश के स्वीकार करने में सामर्थ्य है वे ही हम लोगों के रक्षक होते हैं अब प्रकरणगत विषय में नौका और विमानादि बनाने के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो जन लंबी चौड़ी ऊंची नावों को रच के समुद्र के बीच जाना आना करते हैं वे आप सुखी होकर औरों को सुखी करते हैं फिर नौकादयान विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ मनुष्य जब नौका में बैठ समुद्र के मार्ग से जाने की इच्छा करें तब बड़ी नाव के साथ छोटी-छोटी नावें जोड़ समुद्र में जाना आना करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे नौका पर जाने वालों समुद्र में कोई वृक्ष है जिसमें बंधी हुई नौका स्थिर हो वहां न ही वृक्ष और न आधार है किंतु नौका ही आधार बल्ली ही खंभे हैं ऐसे ही जैसे पखेरू ऊपर को जा फिर नीचे आते हैं वैसे ही विमानादयान है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को यह अच्छे प्रकार उचित है कि अपने प्रयोजन को चाहें और परोपकार भी चाहें और विद्वान जन जिस-जिस का उपदेश करें उस उसको प्रीति से सब लोग ग्रहण करें इस सुक्त में विद्वानों के कृत्य का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 182वां सुक्त और 28वां वर्ग समाप्त हुआ अब 183 सूत्र का आरंभ है उसके आरंभ से विद्वानों की शिल्प विद्या के गुणों का विषय कहा है भावार्थ जो शीघ्र ले जाने और पंखेरू के समान आकाश में चलाने वाले सांगोपांग अच्छे बने हुए रथों को नहीं सिद्ध करते हैं वे कैसे ऐश्वर्य को पावें भावार्थ मनुष्य जिन यानों से जाने को चाहें वह सुंदर प्रति व्याधिको में शीघ्र चलने योग्य प्रभात वेला के समान प्रकाशमान जैसे वैसे अच्छे विचार से बनावें भावार्थ मनुष्य अपने संतानों की सुकुन्नत के लिए अच्छा दृढ़ लंबे चौड़े सांगोपांग सामग्री से पूर्ण शीघ्र चलने वाले भक्ष भोज्य लेह्य चोष्य अर्थात चटपट खाने उत्तमता से धीरज में खाने चाटने और चूसने योग्य पदार्थों से युक्त रथ से पृथ्वी समुद्र और आकाश मार्गों में अति उत्तमता से सावधानी के साथ जावें और आवें भावार्थ मनुष्य जब घर में निवास करें वायानों में और वन में प्रतिष्ठित होवें तब भोग करने के लिए पूर्ण भोग और उपभोग योग्य पदार्थों शस्त्र वास्त्रों और वीर सेना को संस्थापन कर निवास करें वहां जावें जिससे कोई विघ्न न हो भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे नौकाद यान से जाने वाले जन सरल मार्ग से बताई हुई दिशा को जाते हैं वैसे सीखने वाले विद्यार्थी जन आप्त विद्वानों के समीप जावें भावार्थ जो अतीव शिल्प विद्या वीता जन हों वे ही नौकाद यानों से भू समुद्र और अंतरिक्ष मार्गों से पार अवार ले जा सकते हैं वे ही विद्वानों के मार्गों में अग्नि आदि पदार्थों के बने हुए विमान या दयानों से जाने को योग्य हैं इस सुक्त में विद्वानों को शिल्प विद्या के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 183वां सुक्त और 29वां वर्ग और चतुर्था अध्याय समाप्त हुआ इस अध्याय में जन्म पवन, इंद्र, अग्नि, अश्व और विमानादि यानों के गुणों का वर्णन आदि होने से इस अध्याय के अर्थ की पिछले अध्याय के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्यणाम परमविदुषां श्रीमद् विरजानंद सरस्वती स्वामिनाम् शिष્યેण परमहंस परिव्राजकाचार्येण श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामिनाम् निर्मिते आर्यभाषा विभूषते सुप्रमाण युक्ते ऋग्वेद भाषे द्वितीयश्तकस्य सतुर्था ध्यायह समात्तह।